आशार्थ हवि की इच्छा करने वाला सर्व सर्वसोधक चारों तरफ जाने वाला बहुत ही बुद्धिमान तथा अमर अग्नि मानवों में रहता है वह धूम उत्पन्न करता है अनेक विध रूपों को धारण करता है तेजो में रूप को धारण कर शुक्लवर्ण कांध से दुलोक को व्यापता है भाषार्थ प्रत्यक्ष दृश्यमान अत्यंत तेजस्वी तथा महान यह अग्नि प्रकाशित होता है सर्वव्यापक असह्य तेज से अत्यंत शोभित होता है अग्नि अन्न इवन वनस्पति पाकर अमर होता है कारण यह है कि इसे बलवान दुलोक में उत्पन्न किया है भाषार्थ हे मंगलमयी ज्वाला वाले हे यौवन संपन्न अग्निदेव हे अग्नि तेरे लिए जो यजमान घी से युक्त पुरोडाश प्रस्तुत करता है उस श्रेष्ठ यजमान को उत्तम धन प्रदान कर तथा देवों की स्तुति और हवि अर्पित करने वाले उस यजमान को सब प्रकार से सुख की ओर ले जा भाषार्थ हे अग्निदेव तू श्रेष्ठ अन्न के साथ जिस समय उत्तम शास्त्र विहित संपूर्ण कार्य अनुष्ठित होता है उसी समय उस यजमान को इच्छित फल प्रदान कर और स्तुयमान प्रत्येक वेद में तू उसे इष्ट फल दे यह यजमान स्तोता सूर्य को प्रिय हो अग्नि को भी प्रिय हो उसके जो पुत्र हैं या जो होगा उसके साथ वह शत्रु का वध करे भाषार्थ हे अग्नि नित्य तुझे मेरे भक्त सब प्रकार से उत्तमोक्तम संपत्ति अर्पित करते हैं तेरे साथ ही इकट्ठे होकर गो रूप धन की कामना करने वाले विद्वान देवों ने गायों से भरे गोष्ठों का उद्घाटन किया था भाषार्थ मानवों अग्नि की ऋषियों से स्तुति की जाती है देश रहित द्यावा पृथ्वी की हम स्तुति करते हैं हम उन्हें बुलाते हैं हे देवों हमें उत्तम वीर पुत्रों से युक्त धन प्रदान करो यति सप्तमाष्टके अष्टमो अध्यायः तथाष्टमाष्टके प्रथमो अध्यायः शतचत्वारिंशम सूक्तम् भाषार्थ जो अग्नि वा विद्युत् रूप से अंतरिक्ष में रहता है वह महान गुणों से पूजनीय अंतरिक्ष आकाश के ज्ञानी आकाश में अग्नि का जन्म हुआ है इस कारण यजमानों के होम का कराने वाला हुआ है जलो रक अग्नि वेदों पर रखा गया है यह अग्नि कार्य करने वाले तुझ भक्त को अन्य एवं सब प्रकार का धन देने वाला हो तथा वह तेरा देह रक्षक हो भाषार्थ जल के मध्य निगुड़ इस अग्नि को विशेष रूप से सेवा उपासना करने वाले ऋषियों ने चारों से अपहित पशु को जिस प्रकार पदचिन्हों से पता लगाते हैं उसी से विद्यमान अग्नि को उसके प्रेमी भक्त नमन स्तुति वचनों से कामना करते हुए बुद्धिमान तपस्वी वृग्वंशियों ने प्राप्त किया भाषार्थ इस महान अग्नि को विभुवस के पुत्र त्रितरिष्ठी ने पानी की कामना करके भूमि पर पाया वह अग्नि सुख तथा यजमानों के घरों में उत्पन्न हुआ तथा बलशाली युवावत अर्थ उत्साह आनंद बढ़ाने वाले सबके सुखदाता अति पूज्य यज्ञनीय यज्ञ के प्रापक सदैव यज्ञ में उपस्थित शोधक हवि को ले जाने वाले मानवों में श्रेष्ठ अधिपति स्वामी अग्नि का चाहने वाले अभिलाषी ऋत्यूजों ने स्तुतियों से नमस्कारों से प्रसन्न किया भाषार्थ हे तू शत्रुओं को पराजित करने वाले महान विद्वान विद्वान लोगों के धारक अग्नि की स्तुतिगान करने के लिए समर्थ हो तथा सब अज्ञ लोग ज्ञानी पुरिन नगरों के ध्वंसक अरणि गर्घ सर्वत्र अंतर्भूत स्तुत्य सुंदर केश वाले तेजस्वी अश्व की भाति शत्रु हंसक पूजनीय तथा प्रीति स्तोत्र अग्नि को हवि अर्पित करके अपनी कार्य पा लेते हैं भाशार्थ गार्हपत्याज तृत अग्नि यजमान घरों को स्थिर करने की कामना करने वाला ज्वालाओं से व्याप्त होकर यज्ञ गृह में अपनी वेदी पर बैठता है यहां प्रजा पदत्त हवी आदे लेकर देवों के लिए दाने चुक होकर वह शत्रू को पराजित करके देवों के पास जाता है भासार्थ यजमान भक्त के अजर शत्रुओं के रक्षक अर्चनीय धूम ज्वालाओं वाला शोधक निर्मल तत्काल सहायता करने वाला भरणशील वन में रहने वाला वायु उत्साह बढ़ाने वाला तथा सोम की भात फल देने वाला है भासार्थ जो अग्नि ज्वाला से अपने कार्य को धारण करता है तथा जो पृथ्वी की रक्षा के लिए अनुग्रह पूर्वक स्तोत्रों को धारण करता है उस गतिशील मानव तेजस्वी परम पवित्र शोधक स्तुत्य ऐश्वर्यों के दाता तथा अत्यंत पूजनीय अग्नि को धारण करते हैं भाषार्थ जिस अग्नि को द्यावा पृथ्वी ने उत्पन्न किया भृगुओं ने जिसे स्तोत्रादि साधनों से प्राप्त किया था तथा जल विद्युत रूप से जिसे पाते हैं तस्ता ने जिसे उत्पन्न किया था वाय ने स्तुत्य मुख्य मार किया है भाशार्थ हे अग्निदेव जिस हव्यवाह तुझको देवों ने धारण किया है अनेक कामनाओं की इच्छा करने वाले मानवों ने पूजा ही तुझे स्वीकृत किया है हे अग्नि वह तू यज्ञ में स्तुति करने वाले हमें अन्न दो देव भक्त यजमान तेरी कृपा से बहुत यश प्राप्त करता है सप्तचत्वारुषण सुप्तम भाषार्थ हे धनों के अधिपति इंद्र तेरे दाएं हाथ को धन की कामना करने वाले हम ग्रहण करते हैं हे शूर इंद्र सभी गौओं के स्वामी करके हम जानते हैं तू हमें आश्चर्य कारक तथा कामना पूरक धन प्रदान कर भाषार्थ शोभन वज्र आयुधों से संपन्न श्रेष्ठ रक्षा करने वाला सुनयन चारों समुद्रों को यश से जाप्त करने वाला धारक बार-बार धनों का संपादक स्तुत्य एवं दुखों का निवारक तुझे हम जानते हैं तू हमें सुखदायक तथा अद्भुत धन प्रदान कर भाषार्थ व्यापक गंभीर विस्तृत प्रथित ज्ञानी तेजस्वी एवं शत्रु दमन करता जानते हैं तू हमें पुज्य एवं बलवान पुत्र रूपी धन दे भाषार्थ हे इंद्र अन्युक्त, युक्त मेधावी तारक धन बर्धमान, वर्धमान उत्कर्षशाली उत्तम बलशाली शत्रुहंता शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाला तथा तू हमें अद्भुत तथा बलशाली पुत्र रूपी धन दे, भाषार्थ हे इंद्र, अस्वों, रथ तथा वीर योद्धाओं से संपन्न, सैकड़ों हजारों सेवकों से युक्त, बलशाली, कल्याणकारी लोगों से युक्त, अत्यंत उत्तम वीर तथा सबको सुख दाता करके हम तुझे जानते हैं। तू हमें अद्भुत एवं बलवान पुत्र रूपी धन द भाषार्थ सत्यकर्मा शोभन प्रत्येक बेहद मंत्र के अधिपति मुझ सब तक को स्वेस्त ज्ञानवती बुद्धि प्राप्त हो जो आंगिरस कुल में उत्पन्न मैं नमस्कार करके देवों के पास अनुग्रह के लिए गया हमें अद्भुत एवं बलवान धम्म दे भाषार्थ प्रेमयुक्त विनती से भरी मेरी दूत के समान स्तुतियां सदबुद्धि की कामना क पूर्वक तैयार की गई हैं हमें सुखकारी तथा अद्भुत धन प्रदान कर भाषार्थ हे इंद्र मैं तुझसे मांगता हूं हमें वह प्रदान कर विशाल निवास स्थान घर जो सभी लोगों में श्रेष्ठ हो दे उसकी दयावा पृथ्वी प्रजा सर्वत्र स्तुति करें हमें अद्भुत सुखदाई और बलवान ऐश्वर्य दे अष्टचपतारं शमृतम भाषार्थ मैं धन का प्रधान स्वामी हूँ मैं अनेक शत्रुओं के धनों को एक साथ जीतता हूँ मुझे समस्त प्राणी मात्र जैसे पिता को पुत्र बुलाते हैं वैसे ही बुलाते हैं मैं दानशील यजमान को अन्नादि धन देता हूँ भाशार्थ मैं इंद्र ने अथर्वण पुत्र दधीच का सिर काट डाला था कुएँ में गिरे तृत के उध दशवा के पुत्र दधीच के लिए बरसनी की कामना से जलरक्षक बादलों को बरसाया था। भाषार्थ मेरे लिए त्रस्ता ने लोहे का वज्र बनाया था। मेरे लिए देवता यज्ञ कार्य करते हैं। मेरी सेना सूर्य की भांति दुष्टर दुर्गम्य है। मुझे ही सब लोग किए सब कार्य से ही प्राप्त होते हैं। भाषार्थ जब मुझको यजमान सोम � तब मैं अनेक हजारों शस्त्र आयुधों को दानशील हवि अर्पित करने वाले यजमान के शत्रुओं के नाश के लिए तेज करता हूं और मैं शत्रु के इस गौ अश्व सुवर्ण इवन उदक छीर आदि से युक्त पशुओं को आयुध से जीतता हूं